तो आज हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर बात करेंगे और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ लखनऊ से गौरव ओरा जी जुड़े हुए हैं जो काफ़ी समय से इसी फील्ड में काम कर रहे हैं और एक एक चीज़ को अच्छी तरह से जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब क्या है किस तरह से होना चाहिए उसके प्लान्स क्या है वो सारी डिटेल्स हमको आज उनके द्वारा मिलेगा तो आप सभी की तरफ से गौरव ओरा का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार रमेश जी मैं गौरव वोरा बोल रहा हूँ और मैं एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूँ और साथ में मैं हेल्थ इंश्योरेंस में भी स्पेशलाइज करता हूँ जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया कि आप फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते हैं फाइनेंस के बारे में जानकारी रखते हैं और उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं आज हम लोग जिस विषय पे बात करेंगे वो है हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस करना चाहिए या नहीं चाहिए और ये सिर्फ एक खर्चा ही है या इसका कोई यूज भी हो सकता है इस विषय पर आपकी विचार हम सुनना चाहेंगे जी बिल्कुल आजकल के समय पे आप जैसा देख रहे हैं चारों तरफ स्पेशली जो पिछले दो तीन महीने में जो हम लोगों ने बारिशों के बाद के सीजन का जो प्रकोप देखा है और ये पूरे भारत भर में हम लोगों ने डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया की केसेस का स्पेशली नॉर्थ इंडिया में ज्यादा प्रकोप देखा है तो उसको देखते हुए और प्लस लाइफ स्टाइल जो हम लोगों के अंदर कितना उसमें बढ़ोतरी हुई है कुछ सा, साल कुछ सालों में अब उनका ताल्लुक चाहे हमारे शरीर से हो चाहे मुख्य तौर से मन मन से होता है लेकिन फिर भी उसको हम लोगों का उसका जो असर आता है वो हमारे शरीर पे ज़्यादा आता है तो इन सब ऐसे माहौल में हम लोगों का अगर हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज नहीं होगा तो इसका एक बहुत गहन इंपैक्ट हमारी फैमिली के की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है और कहीं ना कहीं हम लोग जाके अपने और ज़रूरी जो खर्चे हैं चाहे वो हमारे बच्चों की पढ़ाई है चाहे वो हम लोगों की रिटायरमेंट की सेविंग है उन उनका जो है अनुकूल असर पड़ेगा प्रतिकूल असर पड़ेगा मेरे हिसाब से ये हेल्थ इंश्योरेंस की एक बहुत इम्पोर्टेंट अहम ज़रूरत है और आजकल के समय पर बहुत सस्ते दरों पर हेल्थ इंश्योरेंस बढ़ रही है तो मेरा ये मानना है कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस तो लेना ही चाहिए और साथ में समय प्रति समय उस हेल्थ इंश्योरेंस का आकलन करना चाहिए कि वो क्या करंट मेडिकल इन्फ्लेशन यानी कि जो हम लोगों का मेडिकल में जो वृद्धि हो रही है खर्चे की जिस जिस जिस हिसाब से क्योंकि आजकल प्राइवेट अस्पतालों में आप देख रहे हैं किस तरीके से डॉक्टर्स का एक साँटगाठ फार्मास्यूटिकल कंपनियों के साथ होते हुए के चलते तो उनका जो स्टैंडर्ड्स भी हैं ऊपर हो रहे हैं साथ में लेकिन कुछ ना कुछ उसमें हम लोगों की पॉकेट पर भी काफ़ी असर आ रहा है तो मेडिकल इन्फ्लेशन जो है साल दर साल एक बहुत अच्छी तीव्र गति से करीब 12 से 14 परसेंट की गति से बढ़ रही है तो क्या हमारा हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान भी उस हिसाब से हमें कवर कर रहा है इस चीज़ का हम लोगों को आकलन करना है और उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस में हम जा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में वैसे मोटे तौर पे बहुत सारी चीज़ें तो नहीं जानकारी में होता है लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस करने से कहीं ना कहीं हमें मेडिकल फैसिलिटीज कुछ मिल जाती हैं ऐसा जानकारी लोगों के पास रहता है और एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि पुरानी बीमारी है क्या उसमें भी ये हेल्थ इंश्योरेंस काम करता है और या कोई इसमें उम्र की क्या सीमा है और हेल्थ इंश्योरेंस कब करना चाहिए इस विषय पर आपकी जानकारी चाहिए जी देखिएगा भारत में अगर हम देखें जो हमारे पास आंकड़े हैं उस हिसाब से करीब 17 परसेंट हमारे भारत की पॉपुलेशन जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस से कवर्ड है मात्र 17 परसेंट करीब इक्कीस 22 करोड़ कह लें आप ये जो नंबर्स में आती है अगर भारत सवा करोड़ लोगों का देश है तो 17 मेरे हिसाब से बहुत ही छोटा तबका है जो कि हेल्थ इंश्योरेंस से कवर्ड है और उसमें भी मुख्य तौर पर जो सरकारी विभागों से जुड़े हुए लोग हैं वो कवर्ड हैं और दूसरा जहां तक प्रश्न है कि एग्जिस्टिंग जो हमारी पूर्व में चलती आ रही बीमारियों का कवरेज है तो एक उसमें इंश्योरेंस का एक गोल्डन रूल ये कहता है कि अगर हम इंश्योरेंस तभी लें जब तक हमारा उस बीमारी की तरफ कुछ एक्स्ट्रा चांसेस या प्रोबेबिलिटी ज़्यादा ना हो हमें मिलने की यानी कि अगर हम समतह दुनिया में अगर नॉर्मल रिस्क पे बैठे हैं तो हमें कोई भी कंपनी इंश्योरेंस बहुत आसानी से देगी बनस्पत कि हमारा ऑलरेडी और, रिस्क हाई है तो जब ऑलरेडी रिस्क हाई होता है तो उस केसेस में क्लेम आने के आसार निश्चित तौर पर बहुत बढ़ जाते हैं तो इस चीज के चलते आजकल कंपनियों ने कुछ ऐसे प्लान भी निकाल दिए हैं जिसमें वो प्रीमियम को काफ़ी लोड कर देते हैं बढ़ा देते हैं लेकिन आपकी पूर्व में चली आती हुई बीमारियों को भी आपको कवरेज देते हैं बशर्ते उसमें कई बार कुछ ना कुछ एक समय पीरियड होता है लेकिन वो ज, ज, ज, ज, ज, जनरली एक कॉम्प्रो कौम्प्र, कॉम्प्रोमाइज प्लान होता है एक उसमें कहीं ना कहीं उसमें जो है आप लोगों को मेजर एडवांटेजेज नहीं मिल पाते हैं और इसीलिए राय यही रहती है कि जितना हो सके हेल्थ इंश्योरेंस जल्द से जल्द लें और तब लें जब हमारे शरीर के साथ कोई मेजर दिक्कतें ना आज की रेट में हमने देखा एथलीट्स भी दवाइयां ले रहे हैं आज का समय कुछ ऐसा है तो समय बेस्ट इंश्योरेंस परचेज करने का वही है जब सब कुछ सही चल रहा हो ना कि जब प्रॉब्लम आन पड़ी हो सर पर तब हमें क्लेम लेने में बहुत दिक्कत होगी क्योंकि वो इंश्योरेंस कंपनी के लिए सही नहीं होगा उसके लिए वो बराबर प्रोबेबिलिटी का केस नहीं केस नहीं होगा, होगा एक एक्स्ट्रा लोडेड और इसीलिए उसको वो पॉलिसी इशू करने में तकलीफ हो सकती है। ये है पुरानी डिजीजे के बारे में यही जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आ, काफी समय में ऐसा हो जाता है कि जब बीमारी नहीं है तो फिर इसे हेल्थ इंश्योरेंस करना ही ऐसी भी मानसिकता रहती है तो इस वजह से बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हमें समय रहते ही इन सारी चीज़ों को कर लेना चाहिए लेकिन फिर एक बात और आता है कि बीमारी नहीं है और उम्र चलो हमारा ठीक ठीक है 20-25 साल या 30 साल के हम हो गए हैं या चालीस साल के हो गए इसमें फिर पैसा हमारा वेस्ट हो जाता है ऐसा भी लगता है हमको कि हमने बीमार नहीं है फिर भी हम पैसे भरते जा रहे हैं हर साल इसका प्रीमियम भरना पड़ता है मिलता तो कुछ नहीं तो ऐसे ख्याल आते हैं तो क्या करना है देखिए आजकल के समय पे बीमारी का कोई समय नहीं है कोई टाइम नहीं है और बीमारी तो बीमारी साथ में आजकल एक्सीडेंट कवरेज भी हमें हेल्थ इंश्योरेंस देता है जो अंडरलाइन शर्त है हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम मिलने की वो तो बहुत सीधी और सरल है कि 24 घंटे से अधिक अगर मैं किसी भी अस्पताल में अपना रात को रुक के 24 घंटे का एक लगातार पीरियड पार कर लेता हूँ अस्पताल में और मेरे ऊपर कुछ खर्चा होता है अस्पताल में तो क्वालिफाई करता है हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम के लिए अब वो 24 घंटे का वक्त जो है किसी के साथ भी आ सकता है एक पाँच साल के चार साल के बच्चे के साथ भी आ सकता है क्योंकि एक्सीडेंट के लिए तो वो भी उतना ही कैंडिडेट है जितना कि एक बुजुर्ग आदमी या एक मिडिल एज का आदमी तो मेरा ये मानना है बच्चे जैसे ही परिवार में आए नब्बे दिन का एक समय होता है ती, तीन महीने का एक समय होता है जब कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देती और उसके बाद से आप भले एक छोटा कवर लें भले एक बच्चे का एक लाख से शुरुआत होती है कवरेज की वो आप ले लें लेकिन लें जरूर क्योंकि विपधा के समय पर हर एक परिवार का अपना अपना फाइनेंशियल लाइबिलिटी को प्रॉब्लम को झेलने का स्तर होता है तो अपने स्तर अनुसार आप अपना कवर चूज़ करें और ये कदाचित ये ना समझें कि ये पैसा हम लोगों को वापस नहीं मिलेगा क्योंकि हम कार को भी इंश्योरेंस कराते हैं और कार तो मात्र एक पाँच लाख सात लाख की चीज़ है और हमारे शरीर की तो अमूल्य कीमत है तो मेरा ये मानना है कि हमें जल्दी से जल्दी एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को 90 दिन के बाद ही बच्चे के लिए ले लेना चाहिए और उसका नियमित रूप से पेमेंट करते रहें और इंश्योरेंस ना आए इसी में अच्छाई है इसी में भलाई है क्योंकि कम से कम हमारे शरीर का उसमें इतना वो रहता है कि हम लोगों ने अपने शरीर को संभाल के रखा हुआ है तो सिर्फ ये क्लेम बट समय अनुसार चीज़ें जैसे खराब होती जा रही हैं पॉल्यूशन एनवायरमेंट में बढ़ता जा रहा है तो एक अर्ली एज पे हेल्थ इंश्योरेंस लेना और अर्ली एज पे वैसे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह होता है कि उस समय आपका इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत कम होता है जैसे उम्र की उम्र बढ़ती जाती है इंश्योरेंस प्रीमियम भी साथ में बढ़ता जाता है तो अमूमन आप देख के मान के चलें कि अगर चार लोगों का परिवार है और वो चार लाख रुपये का कवरेज लेते हैं आपस में इसमें कोई भी मेंबर uh, परिवार का कितनी भी अनुपात में उस चार लाख के रुपए को यूज कर सकता है तो इसकी कीमत मात्र 20 से 25 रुपए प्रति दिन के हिसाब से आपको आएगी तो 20-25 रुपए प्रति दिन के कवरेज से अगर मैं अपने परिवार को चार लाख की कवरेज दे रहा हूँ तो मेरे हिसाब से ये बहुत कोई बहुत महंगा सौदा नहीं है और हर एक को इस चीज़ को आगे लेके चलना है और कम से कम प्लान्स भी हैं जिसमें आपको बारह पंद्रह रुपये प्रतिदिन के रेट के हिसाब से भी प्लान्स मिलते हैं इस इसी इंडस्ट्री में लेकिन फिर वो कुछ ना कुछ फीचर्स उसमें कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं तो सही तरीका हेल्थ इंश्योरेंस को परचेज करने का ये तो अगर आपके पास समय हो तो आप निश्चित ऑनलाइन जाए ऑनलाइन सही सारे फीचर्स सारी कंपनीज पर इंडिविजुअली Uh, सारी uh, उसके जो फीचर्स uh, हैं और डिटेलिंग है वो उपलब्ध है आप उनको पढ़ें समझें और तब परचेज करें और अगर आपके पास इतना समय ना हो तो सबसे सरल और सही तरीका आज की डेट में यही है कि आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से के साथ जुड़ें जो भी आपके एरिया में ऑपरेट करते हो और उनसे आप उनसे सलाह मशवरा करके अपनी रिक्वायरमेंट्स टेबल पर रखते हुए उनसे आप एक प्लान बनवाएं और उसके बाद उसको नियमित रूप से प्रीमियम पेमेंट करें उसका जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम अपने हेल्थ इंश्योरेंस को प्लान कर सकते हैं और ज़रूरी वर्तमान समय में है क्यों है क्योंकि बीमारी कोई भूल के नहीं आता है और प्रीमियम वैसे मिनिमम है जिससे हम अपने अपने ही सेहत को बरकरार रखते हैं अगर नहीं भी होता है तो भी अच्छा है अगर हो तो फिर उसके हिसाब से सब सिस्टम बना हुआ है जो जो भी फैसिलिटीज़ आपको मिलना हो वह तो मिलना ही है तो चलिए दोस्तों और भी बहुत सारी बातें हम हेल्थ इंश्योरेंस पर बात करेंगे गौरव ओग्रा जी से लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा संगीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो रेडियो मार्ग 90.4 एफएम पर विशेष मुलाकात सुनते रहो मुस्करो सफर मेरा ही मिलते हैं बिथड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई मिथड़ पाने को ओ हो ओ हो <गगँग> जीवन के सफर मेरा ही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई मिथड़ पाने को ये रूप की दौलत वाले कब सुनते हैं दिल के नाले ओ -ओ -ओ -ओ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 बहुत समय से इस विषय पर काम कर रहे हैं और आज हम लोग उनसे सिर्फ एक ही विषय पर बात कर रहे हैं जैसे हेल्थ इंश्योरेंस like, की बात ही हम लोग कर रहे हैं तो जैसे कि हम लोग कई बार सोचते हैं कि इससे क्या फ़ायदा हो सकता है क्या हेल्थ इंश्योरेंस हम लोग लेने के बाद या खरीद लेने के बाद इसमें इनकम टैक्स का कुछ बेनिफिट होता है या नहीं अगर होता है तो किस सिस्टम में होता है किस तरीके में होता है नहीं तो कौन से पॉलिसी में नहीं होता है जी नमस्कार इसमें जहाँ तक हेल्थ इंश्योरेंस का ताल्लुक है इसको सरकार ने क्योंकि अपनी तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस पूरे अन्य कंट्रीज में जैसे सरकार इंश्योरेंस मुहैया कराती है या देती है तो उस हिसाब से क्योंकि भारतवर्ष में अभी सरकार इतना कवरेज नहीं दे पाई है पूरे सिटीजन्स को तो उसने इस फलस्वरूप इसको एक टैक्स बचाने का एक जरिया दे दिया है ताकि कम से कम लोग अपना टैक्स बचाने के लिए भी इसको यूज करें हालांकि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो हमारा मुख्य तौर पे जो पहला हमारा लक्ष्य है हेल्थ इंश्योरेंस लेने का वो है अपना और अपने परिवार जनों का कि सेहत पे अगर कोई बात आती है तो उस पर उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना तो हेल्थ इंश्योरेंस इनकम टैक्स में मदद इस तरीके से करती है कि जो भी हमारी सालाना आए है सब तरीके सब तरीके के सोर्सेस को मिला के जो हमारी साल की टोटल इनकम आती है उस पे अमूमन पच्चीस हजार रुपये तक का आपको डिडक्शन मिलता है धारा इनकम टैक्स एट्टी डी टी डेली, डी डेली धारा एट्टी के तहत आप पच्चीस हजार तक का एक इनकम टैक्स का डिडक्शन ले सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर किसी की सालाना आए दस हजार साल की है या जितनी भी है मतलब अगर मान लीजिए पाँच लाख रुपए साल की है या जो भी अमाउंट है तो उसमें से पच्चीस हजार रुपये उसका डिडक्शन हो जाएगा तो पच्चीस हजार रुपये डिडक्शन अगर उसका करते हैं तो हम 10 परसेंट टैक्स लैब के हिसाब से अगर देखते हैं तो हमारा सीधे सीधे ढाई हजार रुपये का इनकम टैक्स माफ़ी हो जाती है इसी प्रकार हायर इनकम ग्रुप वाले लोग हैं जैसे दस लाख सालाना जो कमाते हैं उनका 20% का टैक्स लैब आता है तो वो 25,000 का 20% यानी कि पच्चीस साल का उनका टैक्स में बीस परसेंट यानी कि पांच जो है हम लोगों को मदद करता है इनकम टैक्स बचाने में और अपनी सेहत को भी बचाने में और इसके अलावा एक धारा और है इनकम टैक्स की जिसके अंदर की आप इस लिमिट को और आगे भी बढ़ा सकते हैं पच्चीस से वो उस केस में होती है कि अगर हमारे वृद्ध माता पिता में से कोई भी एक या दोनों का हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो उनके लिए एक अलग से तीस हजार की विंडो क्रिएट होती है एक तीस हजार का एक अलग से डिडक्शन मिलता है क्योंकि वो वृद्ध हैं तो उनके ऊपर नेचुरली सम ज़्यादा खर्चा आएगा हेल्थ इंश्योरेंस का क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस के रेट जो है एज के हिसाब से बढ़ते हैं संभावना बीमारी को एक्वायर करने के हिसाब से बढ़ते हैं तो उधर जो है हमें करीब तीस हजार का एक कवरेज मिलता है यहाँ और हम तीस हजार सीनियर सिटीजन पेरेंट्स में से यानी कि सीनियर सिटीजन मतलब साठ साल से ऊपर तो तीस हजार उनका और पच्चीस हजार उनका तो हम साल का टोटल अगर फुल्ली लिमिट को यूज़ करना चाहें तो हम पचपन तक का टोटल बेनिफिट निकाल सकते हैं और साथ में अपने वृत्त माता पिता को और अपने और परिवार जनों को भी इसकी कवरेज दे सकते हैं तो पचास पचपन हजार रुपए बहुत बहुत अच्छा होता है पर मैं फिर बार बार यही कहूंगा इसी मुद्दे पर इनकम टैक्स बचाने को आप अपना पहला लक्ष्य ना रखें इसको आप एक सेकेंडरी लक्ष्य के रूप में जरूर रख सकते हैं लेकिन मुख्य लक्ष्य हमारा इनकम जो है इनकम ये हेल्थ इंश्योरेंस की कवरेज जो है जो हमारे और हमारे प्रियजनों के ऊपर जो विविधा आती है शारीरिक कर्म बोझ के रूप में या जिस तरीके से आप कहें कि हिसाब किताब हमारे शरीर का जो रहता है या प्राकृतिक विद्याएं जो आती हैं या एक्सीडेंट जो आते हैं उनसे कवरेज हमें पूर्णतया मिलती है ये इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट आता है जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को काफ़ी अच्छी बातें जो है हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में उसके बेनिफिट्स और उनके इनकम टैक्स के जो फायदे हैं उसके बारे में आपने डिटेल से बताया और कभी कभी हम लोग सिर्फ मुनाफा को देखकर ही काम करते हैं तो आपने अच्छी बात बताया कि इनकम टैक्स के लिए उन चीज़ों को देखिए आपका हेल्थ इंश्योरेंस माना आपका सेहत के लिए जो जरूरी है उन चीज़ों को देख ही करना है और आइए आखिरी में मैं एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे कि वैसे तो प्लान्स काफ़ी चीज़ें जो है प्लान्स तो बहुत सारे होते अलग अलग कंपनी के अलग अलग होते हैं लेकिन फिर भी कितने प्रकार के प्लान्स होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में और एज वाइज कौन कौन इसका बेनिफिट ले सकते हैं उसके बारे में बताइए जी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में मुख्य तौर पर देखिएगा दो प्रकार के हम लोगों को प्लान मार्केट में अवेलेबल है इस समय Uh, पहला है इंडिविजुअल टाइप ऑफ प्लान जिसमें व्यक्ति अपने परिवारजनों के हर एक का एक अलग कवरेज देता है और उसमें uh, जो है uh, हर हर व्यक्ति का एक सिंगल अमाउंट का कवर रहता है मान लीजिए दो लाख तीन लाख चार लाख रुपया के लिए हर इंडिविजुअली कवर्ड रहता है और दूसरे प्रकार का जो प्लान है वो है फ्लोटर एफ एल ओ ए टी ए आर फ्लोटर टाइप का प्लान है ये ये आजकल ज्यादा फेमस है ये ज्यादा आजकल कॉमन है और दोनों में अंतर मुख्य तौर पर यह है कि फ्लोटर जो एक सिंगल अमाउंट से पूरे परिवार जनों को कवर करता है एक से अधिक दो लोगों में भी फ्लोटर हो सकता है तीन चार पाँच और इसकी कोई सीमा नहीं है कितने भी लोग फ्लोटर में जोड़ सकते हैं लेकिन एक ही परिवार के और इमीजिएट उनका ब्लड रिलेशन होना चाहिए तो फ्लोटर वाले प्लान ज़्यादातर जो है सस्ते पाए जाते हैं कंपेयर टू इंडिविजुअल uh, प्लान कारण उसका बहुत सिंपल है कि फ्लोटर प्लान जो करता है है ये करता कि सारे परिवार के जन एक साथ बीमार नहीं पड़ेंगे तो मान लीजिए अगर पांच लाख का फ्लोटर अमाउंट अवेलेबल है चार व्यक्तियों के बीच में चार घर के परिवार जनों के बीच में तो ऐसा देखा गया है इसकी प्रॉबिलिटी इसकी संभावनाएं बहुत कम होती है कि वो पांच चारों व्यक्ति एक साथ बीमार हो जाए और चारों को अपना अपना पैसा एक साथ एक एक डेढ़ लाख चाहिए हो तो उस केस में उनकी छह लाख सात लाख रुपए रिक्वायरमेंट आएगी जो कि फ्लोटर ये नहीं पूरी कर पाएगा लेकिन नॉर्मली ये देखा गया है कि लोगों को एक या दो परिवार जनों में साल भर में उनको कवरेज जरूरत पड़ती है एक साथ मैक्सिमम एक पड़ती है या दो पड़ती है तो उस केस में क्या होता है कि फ्लोटर वाला जो है वो कोई भी अनुपात में आप यूज कर सकते हैं चारों लोग जो है कोई तो एक, एक लाख से कवर ले सकता है उस पांच लाख में से बाकी बकाया लाख चारेज जो है वो प्रीमियम सॉरी ये आपका जो समाख है, है इस केस में उसकी उस, वो आपकी लिमिट तो सबसे मुख्य तौर पर जो मैं फर्क बताना चाहूंगा वो यही है कि फ्लोटर प्लान जो है उसमें पूरे परिवार को सिंगल कवर मिलता है और किसी भी अनुपात में वो यूज़ कर सकते हैं और उससे पहले जो इंडिविजुअल प्लान बताया था तो उसमें हर एक जन का दो दो लाख तीन तीन लाख चार चार लाख जैसे वो चूज़ करना चाहें सिंगल कवर अलग से इंडिविजुअली प्लेसड रहता है और वो पर्टिकुलर व्यक्ति जो है उससे ज़्यादा उस कवर को नहीं यूज़ कर सकता है सस्ते और मार्केट में प्रचलित ज़्यादा फ्लोटर प्लान है और होना भी चाहिए मेरे हिसाब से बस एक छोटी सी दुविधा रहती है कि अगर परिवार एक साथ चल रहा है और कोई एक्सीडेंटल होता है तो उसमें चारों पांचों परिवार के मेंबर्स के ऊपर इकट्ठा असर आता है उस केस में फ्लोटर प्लान शायद इतना कारगर ना हो पाए क्योंकि उसमें पूरा परिवार एक साथ प्रभावित होता है एक्सीडेंटल प्लान की संभावनाएं जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होती बीमारी तो की संभावनाएं ज्यादा होती है किसी भी परिवार में तो तो ये तो मुख्य तौर पे दो प्रकार के प्लान हैं इन दोनों प्लान के अंदर जो फीचर्स होते हैं अगर उनके बारे में बात बताना चाहूं तो तो प्लान को सस्ता और महंगा किया जा सकता है बड़े आराम से कंपनियां जो हैं हेल्थ इंश्योरेंस है मार्केट में अवेलेबल है कुछ नाम अगर उनके मैं आपसे शेयर करना चाहूँ तो मुख्य तौर पर जो है अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस है रेलीगेर हेल्थ इंश्योरेंस है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस है और बजाज अलायस हेल्थ जनरल इंश्योरेंस है तो इतना प्रकार की कंपनियां हैं जो अपने अपने प्रोडक्ट मार्केट में उतार चुकी हैं तो लगभग आ, पाँच प्योर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं बाकाया पंद्रह बीस जो है वो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो अपने अपने प्रोडक्ट लेके मार्केट में उतरी हुई है अब इसमें विभिन्न फीचर्स फैले हुए हैं अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स में तो सस्ते से सस्ता महंगे से महंगा आपको प्रोडक्ट मिलेगा तो जो प्रोडक्ट जितना महंगा होगा उसमें वो उतना फीचर रिच होगा लेकिन एट दी सेम टाइम क्या वो उसकी जितना फीचर्स उसमें डाले गए हैं उनकी क्या हमें आवश्यकता है या नहीं ये दोबारा एक फाइनेंशियल प्लानर या फाइनेंशियल एडवाइज़र को बताने का उसकी ट्रेनिंग की दी जाती है उसको तो वो आप उनसे उन संपर्क करके आप अच्छे से जान सकते हैं इस बात को और जिस तरीके के अमूमन फ़ीचर्स होते हैं जिनको प्लस माइनस किया जाता है वो मुख्य तौर पर दो प्रकार के फीचर्स होते हैं एक होता है रूम रेंट पे कैपिंग कैपिंग ऑन रूम रेंट तो जैसे हम लोगों का मुख्य खर्चा कभी भी हॉस्पिटलाइजेशन में कोई देखेगा तो या तो वो रूम रेंट का होगा या फिर ऑपरेशन हुआ है तो ओटी चार्जेस ऑपरेशन थिएटर चार्जेस का होता है तो रूम रेंट पे अगर हमारी कैपिंग आ जाती है तो इसका ये मतलब है कि वन परसेंट समोर्ड की कैपिंग अगर वाला प्रोडक्ट हमने ले लिया तो उसमें अगर हम चार लाख का प्ला प्लान अगर हमने चूज किया है लेने के लिए तो वन परसेंट उसका हो गया मात्र चार हजार रुपए दिन तो अब हमारे पास ये सीमित सीमा रहेगी कि हम चार हजार रुपये से अधिक कमरे वाला रूम लेते हैं अपनी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए तो चार हजार से ऊपर का जो अमाउंट है वो हमें अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा वो कंपनी बेयर नहीं करेगी तो इसी प्रकार से कई और प्लान होते हैं जिसमें रूम रेंट पे कोई कैपिंग नहीं होती है तो उन तरी उन, उन प्रकार के प्लान्स जो है वो थोड़े से महंगे जरूर होते हैं लेकिन उसमें आपके अंदर निश्चिंतता रहती है कि आप चार हजार पाँच हजार छः हजार जितना भी आपका बजट है जितना भी आपकी बीमारी की आ, वो है सिवेरिटी है उस हिसाब से आप इलाज करा सकते हैं तो रूम रेंट पर कैपिंग एक तरीका हो गया दूसरा एक तरीका जो अमूमन कंपनियाँ यूज करती हैं प्लांट्स को सस्ता या महंगा करने के लिए वो होता है को को पेमेंट का सिंपल शब्दों में अर्थ ये है कि को पेमेंट मतलब दोनों इंश्योर्ड पर्सन और कंपनी मिल पेमेंट करेंगे तो यह में हो सकता है कई कंपनियां कहती हैं कि दस परसेंट को पेमेंट हम लगाएंगे यानी कि इसका मतलब है क्लेम्स अमाउंट का क्लेम का जो भी अमाउंट आएगा उसका दस जो है वो हेल्थ इंश्योर्ड परसन अपनी जेब से बियर करेगा और बकाया नब्बे जो है वो खुद स्वयं कंपनी देगी उसको और ये अनुपात जो है 10 परसेंट पंद्रह परसेंट बीस और 25 परसेंट तक भी जाता है और जहां 25 परसेंट होगा तो स्वाभाविक है वो प्लान थोड़ा सस्ता हो जाएगा क्योंकि उस पर कंपनी को पेमेंट करने का लोड कम हो जाएगा ये दो प्रकार के फीचर्स हैं और दो प्रकार के टाइप ऑफ प्लान है और दो प्रकार के, दो दो प्रकार के फीचर्स मैंने बताए रूम रेंट पे कैपिंग और को और ये बाकी आपको तमाम चीजें और आपका फाइनेंशियल एडवाइजर प्लान के बारे में डिटेल्स में बता पाएगा गौरव ओरा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया किस तरह के प्लान्स होते हैं और कैसे हम उसका उपयोग कर सकते हैं और जितना ज़्यादा हम लोग अगर महंगा वाला लेते हैं तो उसमें फैसिलिटीज़ कुछ ज़्यादा मिल जाती हैं लेकिन फिर भी आप उन फैसिलिटी को और आपको दोनों को देखना है कि आपका सेहत से जुड़ा हुआ या फिर आपकी कैपेसिटी के अनुसार उन चीज़ों की ज़रूरत है या नहीं तो उसके लिए आपने कहा कि जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है वो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बता सकता है फ़ाइनेंस एडवाइज़र तो उनके साथ आप एक बार बैठ के आराम से इन इन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं एक छोटी सी मीटिंग के साथ आप इन सारी बातों को जान पाएंगे और समझ पाएंगे आ, रियली आप करना चाहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस अच्छा करना चाहते हैं पूरे फैमिली के लिए करना चाहते हैं या इंडिविजअल करना चाहते हैं तो इन सारी बातों का आप खुलासा कर सकते हैं उनके साथ और फिर एक अच्छा प्लान लेकर आप बाहर आ सकते हैं या भर सकते हैं या उसका उपयोग कर सकते हैं तो चलिए आप सभी खुश रहें मस्त रहें आपका सेहत सदा ही भरपूर रहे आनंद में रहें आपका जीवन ऐसी शुभकामना करते हैं और आगे भी इस तरह की बातें और भी हम आपको जानकारी में देते रहेंगे इसी विशेष मुलाकात कार्यक्रम के माध्यम से और आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में लखनऊ से हमारे साथ गौरव ओरा जो फाइनेंस एडवाइजर हैं उन्होंने हमारे साथ जुड़कर बहुत ही अच्छी जानकारी दी इसलिए पूरे रेडियो मधुबन की टीम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता है शुक्रिया आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मार्ग 90.4 एफएम सुनते रहो मस्कर रहो